पराम कहा। अच्छा आत्मा, आत्मा इसे कहा न न साध्य ज्ञान न अलाप्य तक साम ज्ञान साक्षात्कार जिस्त पर ज्ञान परम भक्ति आत्मा आत्म का स्वरूप ज्यो ज्ञान ज्ञानस्य परम भक्ति अपूर्व क्या प्राप्त करता है तत्र भक्तिमिज यशते तदनंतर तदन ज्ञानलक्षण भक्तियाम अभीतःति यावान्न यस्मी तस्वीर यावान्न ये तथो मत्व ता ता ता तो ज्ञात तदनंतर द्ञान लक्षण भक्ति से मुझे जानता है ज्ञान लक्षण होते से ज्ञान होने से साक्षात्कार होने से वृत्ति ब्रह्मकार वृत्ति स्वज्ञान के लिए भी अपना आत्मस्वरूप स्वयं प्रकाश से तो उसको ठीक साक्षात्कार करता है कैसे जानता है यावान यशासन तत्व तत्व उपाधि के तहत विस्तार क्या है ये जानता है सत्व तो, तो क्या है भी जानता है सप्तम तत्व तो ज्ञानता तत्व स्व ज्ञान हो तरह तदम तरण विश्व हो जाता है भक्तिया साम ब्रह्मन प्रत्येकतया जाति व्या सामजन्य भक्ति जो ज्ञान रही है मां का ब्रह्म अभी जाती आभिमुख्य जानाख्य प्रत्येकतया होता है साख्याति ज्ञानम भक्ति विवृण की वही ज्ञान भक्ति भक्ति भक्तिपराधीन ज्ञान यावान यावान नाम उपाधि उपाधि उपाधि के के के व्यवस्था यान उपाधि को भक्ता नमीजा यत विस्तरभेद उपाधिद उपाधिदाधिखने उत्तम पुरुष आकाशकल यस्य यस्य यस् तत्त ये मोहम्मद विध्वस्तपाकृतभेद नष्टिया शुद्ध सर्गे उत्तम तुमस्तुल मीत आकाशकल अनाविन्नम आकाशकुलल्य क्षणसंग व्यापक है किसके साथ चैतन्य से विशेषापेक्ष प्रतिशीपति चैतन्य विशेषापेक्ष ज्ञान विषय होता है, है।, है। ज्ञान विशेषापेक्ष होता, होता है तो ये भी इस प्रकार चैतन्य आत्मतत्व विशेषापेक्ष होगा इसका निराकरण करते हैं अद्वीतम चैतन्य अद्वैतम चैतन्य विशेषापेक्षा ने चैतन्य मातृकर सं <coughs> <coughs> <coughs> ये तो द्रव्य बोधात्मक बोध आत्म, तान आत्म मन तहन कत्युस्तम द्रव्य बोधात्मक स्वयं बोध ज्ञान और द्रव्यात्मक मीमा से जलचेतन उभयात्मक ज्ञान आत्मा मनते कत्य चैतन्य मे एक रैतन्य बोध सत्य कुछ नहीं एकरसम तो तो एक तो तो है चैतन्यगे अजमिता आत्मनि तन्मात्रे धर्मांतरम उपे धर्म धर्म प्रत्याह तन्मात्र चैतन मात्र है तो अन्य धर्म मान करके धर्म धर्म भाव हो सकता है इसका निराकरण करते एक रसम चैतन्य मात्र एक रसम चैतन सर्विक्रिया राहित कौट्यम आत्मन व्यवस्था सर्वविक्रिया राहित्य कथन करके आत्म कौटस्य आत्मकुट व्यवस्था अजम जन्म रहित जन्म नहीं तो अन्य विकार ही नहीं उक्त विक्रिया भाव तदह हेतु अज्ञान संबंधम हेतु विक्रिया भावे तदह हेतु अज्ञान संबंध हेतु का है विक्रिया क्यों नहीं विक्रिया के हेतु अज्ञान का संबंध नहीं आत्मा में विक्रिया के हेतु अज्ञान तद हेतु का सब विक्रिया हेतु अज्ञान अज्ञान का, तो का संबंध ही नहीं आत्मा के साथ अज्ञान का सम्बंध ही हेतु है आत्मा में विक्रिया भाव कस्मा अज्ञान संबंधा क्योंकि अज्ञानी विक्रिया का भाव है अभयम अभय भय पद से अज्ञान का भाव <coughs> अजम अजरम अमरम अभयम एक अजम अजरम अमर कहकर सब विचार का निश्चित कर दिया अभय शब्द से, से अज्ञान का भी संबंध नहीं तत्व तो ज्ञानम अमुद्य तत्फल विदेह कवल्यम लंबाई थी तत्त्वज्ञान तो का फल है विधेय कवल्य तत्व होते ही ज्ञानी अपने को मानता है अहम अस्म परम ब्रम्यम शुद्धम अविकिलियम जन्म मरण रहता व्यापक परिपूर्ण पहले भी जन्म नहीं होता अभी नहीं मुख्य फल है विधेयक वेलम जब तक तो प्रारब्ध कर्म हो तो तब तो तक शरीर रहता है प्रारब्ध समाप्त हो फिर विदेह अवेलम प्राप्त करता है तत्व तो मामे तत्व को ज्ञावा विषते तदनंतरम सत्य जानकारी तदंतर प्रवेश करता है तब तो तो हो जाता है वो ठीक तत्व ज्ञान से तस्मात्न्तर प्रवेश क्रिया भिन्न प्राप्त प्रत्याह ज्ञात दिशति पूर्व समान करते कह पूर्व काले प्रत्यय होगा तो तत्व तो तो पहले होगा उसके अनंतर प्रवेश करेंगे तो भिन्न होगा ज्ञान अलग और प्रवेश क्रिया अलग होगा तस्मादन प्रवेशक्रिया भिन्न प्राप्तम् उसका निराकरण कर करते नात्र ज्ञान प्रवेश प्रवेशक्रिय भिन्ने विवक्षते विषते तदनतरमी ज्ञाप्त तदनंतर विषते ज्ञान अलग प्रवेश क्रिया अलग हैिन्ना ऐसा विवक्षता नहीं।, नहीं भिन्न भाव का आगते वेदोक्ति यदि भिन्ना नहीं ज्ञात्वा तदनतर विषय ये भेद कथन क्या है उसकी गति क्या है इसे आशंक्य औपचारिक समण प्रवेश शंका करके उसका उत्तर फलांतरावाज ज्ञान मात्र में दूसरा कोई फल नहीं ज्ञान ही प्रवेश एक रूप है ना अलग से नहीं प्रवेश विशेष है प्रवेश अन्य फल ज्ञानी ब्रह्म प्राप्ति रूप फलांतरम इत्याशं ब्रह्मात्मनुर्भे न ज्ञान अतिरिता तत्प्राप्ति इत्यासूरत कहता फल तो होगा ब्रह्म प्राप्ति ज्ञान के बाद ये दूसरा फल होगा ऐसा शंका कंश से ब्रह्मा कहते ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मात्मनुभेदाघावाद भेद ही नहीं भेद होने पर प्राप्ति रूप फल कहीं तो अभेद ही है अज्ञान से भिन्न ज्ञान अतिरिता तत्प्राप्ति न ज्ञान शाति से तो कोई प्राप्ति नाम को पता नहीं ऐसा विद्धि इति क्षेत्र ज्ञान चापिमान बिद्धि एक कहा है क्षेत्र ज्ञान में चेत्र गयं। चेत्र गयं चेत्र चेत्र एक सद व्यक्ति परंपा हो क्षेत्र ज्ञा को जानने वाला क्षेत्र ज्ञा क्षेत्र ज्ञान चातम विधि सर्व क्षेत्र परमात्मा ही क्षेत्र ज्ञान प्रति आत्मा ही है इसलिए ज्ञान शास्त्र से प्राप्ति तो नहीं ज्ञान परया भक्तिया नाम अभिजानाति थी अभी यहाँ कहा गया ज्ञान की जो परानिष्ठा है ज्ञान इसके भक्ति की ही पराभूति कही गई ज्ञान की निष्ठा ही पराभूति भक्ति से नाम अभिजानाती इसके ऊपर आक्षेप करते हैं पूरे ननु विरुद्धम इतम उत्तम परानिष्ठा परया नाम अभिजानाती ज्ञान की जो परानिष्ठा है वही पराभूति उसके द्वारा मुझे जानता है ये जो कहा गया ये विरुद्ध है पूरे विरुद्धकेशर स्तंती सिद्धांत विरोधकेश है विरुद्ध कैसे में कथ विरुद्धम चेद पूछ विरोधस्फुटीकरण प्रतिजानी कथम विरुद्ध में चेत सिद्धांत पूरापिखता चेत स्पष्ट करते प्रतिज्ञा करते तेरव्यक्ति ज्ञान सेरविक उत्पत्ति जब ज्ञान हुआ ज्ञात्पत्ति त्यक्ति हो जाती घट ज्ञान उत्पन्न हुआ तो घटकी अभिव्यक्ति हो जाती यदा यस्ट ज्ञान उत्पद्य है ज्ञाते तदेव तम विषय अभिजाती जिस सम विषय में ज्ञान उत्पत्ति ज्ञान से हु ज्ञानता चैत्र है उसको ज्ञान हुआ सुनिधि से घट्ट का ज्ञान हुआ जिस समय उसी समय ही तम विषय घटकों घट को ज्ञानता चैत्र उस समय घट को जानता है इसे नौ ज्ञान निष्ठा ज्ञानावृति लक्षणाम अपेक्षित तब तो घटक ज्ञान हो गया और ज्ञान की निष्ठा ज्ञान की आवृत्ति करके बार बार करके निष्ठा होने पर घट को प्रकाश करेगा जानेगा ऐसा तो अपेक्षा नहीं होता है ज्ञान होते एक क्षण देखा घट को ज्ञान हो घटिका विभूति होगी और उसके ज्ञान की निष्ठा परिपा निष्ठा करने पर जानेगा ऐसा तो नहीं होता है और यहाँ कहा ज्ञान हुआ उसके आप फिर अभ्यास करें ज्ञान की निष्ठा परा परानिष्ठा साक्षात्कार हो विद्या विशुद्ध्यानिष्ठादि सागर हो फिर निष्ठा होने के बाद वही पराभक्ति है उसके द्वारा मुझे जानता है तो पहले ज्ञान वहाँ नहीं जानता है और निष्ठा पर जानता है ऐसे तो घटाभिज्ञान के लिए नहीं होता है गर्व ज्ञान होता उस समय घटिकाभि हो जाती निर्सन दस यदि जिस समय ही ज्ञान होता है इसके एवकार से न ज्ञान ज्ञान निष्ठान ज्ञानावृत्ति लक्षण वापिस घट ज्ञान हो गया और ज्ञान की तक तो अपेक्षा नहीं करता ज्ञान की आवृत्ति हो ज्ञान दृढ़ हो तभी घट को प्रकाश होगा घटका घट की अभिवृत्ति का आवे सिद्धि यहाँ तक हम दोनों को सिद्ध है न ज्ञान निष्ठान ज्ञान लक्षण अपेक्ष्य आगे सिद्धम ये तो हम दोनों मानते <coughs> पूरा सिद्धांत सिद्धांतों है ये तो घटादी के विषय में हम दोनों मानते हैं ज्ञान से उत्पत्तेरव्यक्तिष्याभिव्यक्ति अभिव्यक्त पाठ होगा तो भाव में निष्ठा करनी पड़ेगी विषयाभिव्यक्ति ज्ञान की उत्पत्ति विषय की अभिव्यक्ति घट ज्ञान विपत्ति तो घट विषय का विवृद्धि होगी प्रथम प्रकृति विरोधि फिर प्रकृत में ज्ञान निष्ठा होने पर आत्मा को जानता है ब्रह्म को ऐसे विरोध कैसे हुआ इस आसम क्या है तत्स्य भाष्य में त्यत ज्ञाने न अभिजानाती ज्ञान आवृत्तिया तो ज्ञान निष्ठया अभिजानाती ये विरोध पहले ज्ञान से तो नहीं जानता है क्योंकि ज्ञान निष्ठा होने पर जानता है आपने कहा ज्ञान न आवृत्तिया तो ज्ञान निष्ठा ज्ञान की निष्ठा ज्ञान की आवृत्ति हुई बार बार होने पर ज्ञान निष्ठा होने पर जानता है ये विरुद्ध हुआ टीका में विरुद्ध नहीं थे विरुद्ध यही विरुद्ध है शंकित विरोधम निरस्त ये जो विरोधी की शंका हुई पूरे की उसका निराश करता है सिद्धांत नहीं था दोषर ये दोष नहीं ज्ञानस्य हेतु ज्ञान शासनोत्पत्तिपरिपकुक्त प्रतिपक्ष से क्या कहते? ज्ञानस्य निष्ठाशब्दी क्या हेतु पकहेतुक अपने उत्पत्ति और पिताकतु हेतु से ज्ञान उत्पत्ति तो तो का हेतु का हेतु पिछेतुक ज्ञान से अब प्रतिपक्ष विहीन ज्ञान क्या प्रतिपक्ष संशय विपरीत होना न प्रतिपक्ष रहित होने पर यदि तो तो आत्मानुभवन अवसान तो ज्ञान के अवसान आत्मानुभवन है तो उत्पत्ति होने पर परिपाक होना चाहे उत्पत्ति तो तो तो तो तो का है तो यह सवर्ण मन उत्पत्ति होने पर परिपाक होना चाहे संशय विपरीत है तो मनिधात्मिक परिपाक होता है ऐसे उत्पत्ति प्रतिपक्ष विहीन हो जाता है संशय विकल नष्ट होता है तो त्मानुभव निश्चय में अवसान होता है उसको ही निष्ठा शब्द अभिला है। जो ज्ञान, तो ज्ञान है उसको निष्ठा शब्द से कहते हैं। नहीं उत्तम एवं हेतु प्रसन्न यह तो अभिला इसमें कोई दोष नहीं इसका विस्तार से कहता है सिद्धांत शास्त्राचार्य उपदेश में ज्ञान उत्पत्ति परिपाप हेतु सहकारि कारण बुद्धि विशुद्धादी चापेक्ष गणित्रमीक ज्ञान कर्तरादेदबु निबंधन सर्वर्म संसद शास्त्राचार्योपेशन ज्ञानोत्पत्ति पा शास्त्रोरा ज्ञान उत्पत्ति ज्ञान उत्पत्ति और परिपाक का हेतु ज्ञान की उत्पत्ति और परिपाक होने के लिए है क्या है सहकारी कारण छात्र उपदेश पर भी ये सहकारी कारण नहीं तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती ज्ञान उत्पत्ति के लिए अज्ञान के परिपाक के लिए कैसे टू हे सहकारी कारण सहकारी कारण क्या है बुद्धि विशुद्ध आदि बुद्धिशुद्धिया और ज्ञान का साधन पहले बताते हुए अहिंसा ये सब हो सहकारी कारण ये सब होने पर ही उपदेश से ज्ञान की उत्पत्ति होती और परिपाक होता है उत्पत्ति और परिपाक का हेतु हो गया सहकारि कारण बुद्धि विशुद्धि अमानता इसके होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है इसकी अपेक्षा करके जन से ज्ञान अवैध होता है ज्ञान और ज्ञान कैसा है क्षेत्र ज्ञा परमात्मिक ज्ञान अज्ञ परमात्मा एक ही ज्ञान होता है वो ज्ञान हमसे कर्ादिक कारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व सर्वकर्म संस सर्व कर्म होते हैं कर्ादिक कारक भेद बुद्धि निबंधन कर्ता क्रिया देवतादी संपदान कारक भेद बुद्धि के कारण ही कर्म होता है कारक भेद बुद्धि कारकभेदुनिबंधन ये यहाँ कर्म नावकर्मा भेदबुद्धि निबंधना कर्तादिक कारकभेदुद्धिमूल के सर्वकर्म भेदमूलक सर्वकर्म का सन्यास सहित सन्यास सहित ज्ञान से संयास सहित सर्वकर्म संन्यास सातानुभव निश्चय रूपेण यदवसान और सन्यास सहित ज्ञान होता है सातना अनुभव निश्चय रूप से अवसान समाप्त समाप्ति ये ज्ञान उत्पन्न हुआ परिपाक होकर के सन्यास सहित ज्ञान साधन स हो गया फिर साक्षात्कार सातानुभव रूप से अवसान होता है सात पड़ा ज्ञान निष्ठा इसको ज्ञान कहते हैं टीकाने यही शास्त्रानुसारी आचार्य उपदेशक तेन ज्ञानोत्पत्ति शास्त्र के अनुसारी आचार्य उपदेश दोनों शास्त्र आचार्य दोनों कौन से आचार्य का उपदेश हो शास्त्र के अनुसारी हो और शास्त्र के अनुसार अपने अध्ययन करे ज्ञान होगा आचार्य के उपदेश शास्त्र के अनुसरण करने वाले आचार्य के उपदेशक ज्ञानोत्पत्ति कहते आचार्य वान कुलगा आचार्यवस्था आचार्यवान आचार्य वाला ही पुरुष जनता है सत्यास्त परिपाक उसका परिपाक क्या है ज्ञान की उत्पत्ति तो होने पर जी प्रतिबंध ध्वंस संशय जी भान शास्त्र से ज्ञान होने पर भी आचार्य उपदेश से संशय होता है विपरीत तो भान दे मानाधिकार से उसके प्रतिबंध का ध्वंस मानन निधि शासन करने पर ध्वंस होता है तत्र हेतु उपदेशक से व सहकारी कारण परिपाक संख्या ध्वंस के लिए हेतु होता है उपदेश का सहकारी कारण सहकारी कार्य में मनोनिर्ध्यात्म करेगा तो ये भी चाहे विशुद्ध विद्या विशुद्ध और आदि से अमानित भी अपनी सहकारी कारण सर्व अपेक्ष है तस्माद उपदेषा गणित <coughs> सहकारी कारण की अपेक्षा करके उपदेश से ही ज्ञान होता है किन्तु सहकारी कारण चाहिए के बिना उपदेश भी ज्ञान नहीं होगा यदक्य ज्ञान अहमस्ंद्रम इस प्रकार जान तस्तः कारकभेदुदि निबंधना सर्वा कर्वा कार्रिया जेसादी करकभेदुद्धिमूलत होते हैं तेषा संन सही सर्वर्मसहितान फलूपेण यही संन सहित ज्ञान फलूप्ञ सर्वकल्पना रहते यदवसान तो फलरूपक्ष आत्मनि अवसान ब्रह्म में निष्ठा स्वात्म में अवसान स्वात्म के से सर्वकल्पना रहते कल्पना रहित निर्विकल सर्वे से असंगात्मा में रहना छा ज्ञान से परानिष्ठा व्यवस्था से प्रामाणिक रूपये प्रामाणिक उसको परानिष्ठा कहते स्वात्म में अवसान निर्विकर्ता आत्मा में रहना वही साक्षात्कार बनेगा वो फलरूपये यदि यशुर्था पढ़ा ज्ञान निष्ठा क्वंत्रिष्ठा चतुर्थी फिर यदि यही परा है ज्ञान निष्ठा आचार्य शास्त्राचार्य उपदृष्ट तो हुआ उसका परिपाक तो हुआ संचयन अभिनियति अमान्य होने पर विशुद्ध आदि विध बुद्धि होने पर उपज से ज्ञान होता है और सर्व कर्म संन्यास होने पर फल रूपण जो आत्मा में अवस्थान इसको कहते हुए आप तो ज्ञान निष्ठा यदि यथेरा ज्ञाननिष्ठा कथम भक्ति चतुर्थी होती चतुर्थी उसको कैसे कहते हैं इसमें कहते सोय ज्ञाननिष्ठा आर्ता भक्तिपेक्षायारा चतुर्थी भक्ति ये ज्ञान निष्ठा चतुर्थक्ति आर्थजिज्ञा ज्ञानी च आर्थजिज्ञाती भक्तिपेक्षा ये चतुर्थी अवरा चर्च तो या पर भक्तिया भगवत ये पढ़ाती ज्ञान ऐसे भगवान को तत्व जानता है यथोत्थ भक्त भगवत चतुर्थी परा भक्ति से भगवत ज्ञान होता है वही निश्चय होता है तत्व ज्ञान का फल कहते फलम यदनतरम हो ईश्वर क्षेत्र के भेद बुद्धि अशेष से निवर्तते ही साक्षातकार ज्ञान होने पर कहीं कहीं दृढ़ अपरोक्ष कहते क्योंकि यद साक्षात अपरुक्षात ब्रम्ह में कहा जाने से आत्मा का अपरुक्ष ही होता है इसलिए कोई कोई शब्द शवन से ज्ञान को ज्ञान शब्द से कहते संसय विपर्य तो ज्ञान को भी अपरुचय शब्द से कहेगी तो वह अदृढ़ दृढ़ नहीं अथवा प्रतिबद्ध प्रतिबंध जित्रतिबद्ध अपरक्ष ज्ञान अथा दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान तो वो कहेंगे पहले अपरीक्ष शब्द प्रयोग करेंगे तो वो तो प्रतिबद्ध संतयोग प्रतिबंध है और प्रतिबंध निवृत्ति के लिए मानानित विधासन और अमानित्यदि साधन से तो चाहिए ये विश्वविद्यालय ये होने पर जो ज्ञान होता है उसको दृढ़ अपरक्ष कहते हैं अथा अप्रतिबद्ध ज्ञान कहें और कोई कोई पहले कहते शब्द से जो ज्ञान हुआ वो अपरोक्ष जैसे निश्चय नहीं होता है इसलिए परोक्ष शब्द प्रयोग करते और जो संशय विपरीत नष्ट होता है तो अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं इसे शब्द प्रयोग करने में दो प्रकार कहा जाता है कोई कोई पहले अपरक्ष शब्द कहेंगे और साक्षात्कार मनन निधि के द्वारा संशय विपर्य नष्ट होने पर दृढ़ अपरक्ष इसे कहते हैं अथवा अप्रतिबद्ध ज्ञान कहते हैं पहले अपरोय ज्ञान होने पर ही प्रतिबंधक रहता है संशय विपर्य इसलिए प्रतिबद्ध ज्ञान अज्ञान ज्ञान का निवर्तक नहीं अप्रतिबद्ध ज्ञान अप्रतिबद्ध अपरोक्ष अप्रति ज्ञान ऐसे कोई कोई कहते पहले संशय विपर्य यदि है प्रतिबंधक है तो अपरोक्ष जैसे नहीं लगता इसलिए परोक्ष ज्ञान कहते जब संशय विपर्य नष्ट होता है प्रतिबंध नष्ट हो गया तो अपरोक्ष होता है ऐसे शब्द कोई करते हैं यदनतरमें ईश्वर क्षेत्र के भेदबुद्धि अशेष निवर्त है तो एक अपरू ज्ञान होने पर जीव ईश्वर में जो भेद बुद्धि तत्व अनातिरिका तत्फल अज्ञान निवृत्ति तन्म्वाद भेदोत्ते औपचारिक प्रस्तुत वाक्यम अविद्धमती है यही तत्वज्ञानी तो तत्व अनाति अपरी तत्व सत्तनी तत्फल तत्वज्ञानिक फल अज्ञान निवृत्ति अज्ञान निवृत्त तथा निवृत्ति आत्मसनी निवृत्तिरात्मा ज्ञात उपलक्षित निवृतिरात्मावृत्तिवृत्तिरात्मा ज्ञात उपलक्षित ज्ञात उपलक्षित आत्मा मोहस्य निवृत्ति अज्ञानिक निवृत्ति क्या है ज्ञातत्व में उपलक्षित आत्मा आत्मा ज्ञान हुआ तो ज्ञातत्व में उपलक्षित आत्मा ही अज्ञान की निवृत्ति कुछ कर नहीं निवृत्तिरात्मा मोहत्व ज्ञातत्व में उपलक्षित उपलक्षण या ज्ञान ब्रह्माचार भी ब्रह्म ज्ञान जब नष्ट हो जाएगा उपलक्षण नहीं रहेगा तो फिर ज्ञातत्व में उपलक्षित आत्मा कैसे रहेगा उसके ऊपर देते हैं उपलक्षण नाथे की ज्ञान मुक्ति पाचक आदिपति उपलक्षण नष्ट होने पर भी ज्ञान ब्रह्माचार वृत्ति आगे नहीं रहती उपलक्षण नष्ट होने पर भी मुक्ति मुक्ति पाचक आदि पाचक कहते क्रिया करता को पाचक कहते क्रिया समाप्त तो हो जाने पर तो फिर उसको पाचक कैसे कहेंगे तो पाचक कहा जाता है पाक क्रिया से निवृत्त हो जाने पर भी उसको पाचक शब्द से जैसे कहा जाता क्रिया उपरिचित कहा जाता है ठीक प्रकार ब्रह्माचार वृत्ति रूप ज्ञान के नाच होने पर भी उपलक्षित ज्ञानत उपलक्षित आत्मा है उपलक्षित आत्मा होने से वह निवृत्ति आत्मा मोहत्व ज्ञान तत्वक्षित है ज्ञान मुक्ति का मुक्ति हो जाएगी वो ज्ञान से मुक्ति होती है तो अज्ञानिक निवृत्ति भी तदृत है अज्ञान निवृत्त तन्मात्र अज्ञान निवृत्ति भी आत्मसवे उससे अतिरिक्त कुछ नहीं भेद उपाय औपचारिक स्वाद और निवृत्ति कोई भेद का है वो अतिरिक्त नहीं गौन प्रयोग है ज्ञान होना और होना अंध का नष्ट हुआ और कोई भेद नहीं ते ज्ञान होना और होना अज्ञान गौण प्रयोग करना प्रस्तुत वाक्य अविरुद्धम इसे इसलिए भक्तिया नाम अभियान यावानी तत्व तक भक्ति ज्ञान होते से मुझे जानता है तो जानता है इस गौण प्रयोग भेद इसे उपारण करते ज्ञान निष्ठा लक्षण भक्त मिजातीती वचन न बिद्युनि ज्ञान निष्ठारूपभक्ति से मुझे जानता है ये कह गया वो जानता है अज्ञान के नहीं ही। भी कहति गौन प्रयोग करके जानता है कहते औपदेश सर्वकर्मसन्यास सहित सरूपस्थात्मक परम पुरुषापयोगकर्थस्थे मह नमह औपदेशिक उपदेश उत्पन्न हुआ ऐक्य ज्ञान ज्ञान के लिए सरकारी ऐक्य सहकारी कारणसन्यासर्मसन्यास सहित कर्मसन्यास काम के सन्यासम अंतर हो गया सरूप अवस्थात्मक सरूपमस्थान जो हुआ यही परम पुषाथ परम पुषाथ मुख्य मुख्यता साधने परम पुरुषापयुक परम पुषाथपय उपाय औपयोग विनयाधस्थकोपायस्म से प्रमाण से अत्र मृतिलक्षण न्याय प्रसिद्ध अच्छा सामन निवृत्तिधायी शास्त्र कथन करने वाले शास्त्र जीतने वेदात तो रायण महाभारत पुराण अस्मृति न्याय न्याय अर्थवत सानेद शास्त्रुद शास्त्र कहते विदिथाथ भिषाचार्य चरती विदिता ज्ञान होने अनुपर विस्क्रमण उत्था युष्ण्याग करके भिषाचार्य चलती थत्याग करके सर्व सर्वकर्मसन्यास भिषा टन करके स्थित होते भिषा टन करके विचरण करते तस् तस्मान् तस्मेशा तपसाति आहु संस अतिरिक्त तपस्या संयासी अतिरिक्त संस कर्मण न्यासर्म का वेदान लोकमुंच परत्यज्ये लोकोकम धर्मच उभ सत्याज सत्य सत्या त्यक्त येन त्यजति सत्य धर्म अधर्म सत्य अन्य सब छोड़ो जिसके द्वारा सब त्याग करते अहंकार उसको भी छोड़ो सब रो सर्वत्याग ठीक है अब एक यह नहींक्य गीता वाक्य ठीक है नहीं देखो दर्शिताक्या सन्दस्य नसन्नसा सुखमें सर्वकर्मा मनसाई ना यहाँ वाक्यािताथ्वाद नार्थ प्रमाण तर्वर्मा मनसा सन्यासा जो कहा गया वो प्रमाण तो नहीं है अभिवचिता नहीं संस्थान से कर्थ है वेदवाक्या वेदवाक्य जितने प्रमाण अध्ययन विधि के द्वारा स्वाध्यय हो अध्यतव्य हो यह अध्ययन विधि इस अध्ययन विधि के द्वारा अपनी शाखा का अध्ययन विधान किया गया सब शाखा का अलग अलग है सर्व शाखा संपूर्ण वेद का अध्ययन विधान किया और गया और अध्ययन का प्रयोजन विचार किया गया मीनाशा में क्या प्रयोजन है तो प्रयोजन हुआ अर्थ ज्ञान होगा प्रयोजन अर्थ होगा अर्थ जिसका कोई प्रयोजन नहीं है इसे अर्थ क्या होगा इसलिए उसका कोई प्रयोजन भी होना है सबका तो अर्थ है जिसे कोई प्रयोजन सिद्ध होगा इस संपूर्ण वेद प्रमाण है सार्थक है इसलिए अध्ययन भी देता है तो क्या वेद वाक्यान अरे वेद वाक्य के अनुरोध जितने स्मृति है वो भी प्रमाण है तब तो अनुरोधी चाहिए परेशान अन्य वेद के अनुरोधी इसलिए प्रमाण है सार्थ में प्रमाण है, है। नहीं बन नर्थवाद नेशान वाक्याम अनर्थ केन्द्र वाक्य अनर्थ बनी हो सका है टीका नहीं तथापि पूरा किसी का अनर्थग नहीं होने पर भी कुछ वैध वाक्य है अर्थवाद अग्नि में रोया इसे रजत निकला विभिन्न प्रकार वाक्य आये तथा वाक्यगत न सार्थमान वाक्य अनर्थग नहीं किंतु तो अर्थ होने पर भी सार्थमिक प्रमाण नहीं अर्थवाद वाक्य तो केवल विद्य की स्तुति के लिए निश्चित ढंग की निंदा करने के लिए हो गया सार्थमिक प्रमाण नहीं इसी प्रकार सुित अग्नि में रोया इस देवासुर संग्राम में देवता लोग को सब अपने धन सम्पत्ति भूषण सोना चांदी जितने के पास दे करके गए देवता युद्ध हुआ युद्ध करके देवता लोग आगे अग्नि को, को मार्के हमारा सम्पत्ति सोना चांदी जितने सब दे दो अग्नि सब खा लिया था और भागा उसके पीछे देवता लोग को गए अग्नि को पकड़े तो अग्नि ने रोया फिर से आंसू निकला वही आंसू रजत हो गया रजत हो गया इसलिए आया भर सी रजत संबंध एवं यह आगे नहीं रजतदान नहीं करे जो रजत दान करे एक साल के अंदर रोएगा यह अरोधित तब रुद्र रुद्रतम रोया इसलिए उसका नाम रुद्र ऐसे ऐसे ऐसे कहकर कुछ आख्याय का ही सब का तात्पर्य है रजत दान नहीं करे ये वाक्य सार्थमिक तात्पर्य नहीं अर्थवाद वाक्य वजह से इस प्रकार संन्यासादि विधायक वाक्य जितने अर्थवादे तो सिद्धांत कहता है मन से अर्थवाद प्रकरण सत्वाद प्रश्न अर्थवाद नहीं मुख्योरपेक्षित मोक्षक निष्ठ सं न कर्म निष्ठा मुका कर्मन नहीं अक्षक ज्ञान निष्ठ से अमुखित मोक्ष मोक्ष का उपाय ज्ञान ऐसे ज्ञान निष्ठस मुन्यास अर्मिष्ठ प्रत्येगात्मा अविक्रिय स्वरूप निष्ठा मुख्यतः मुख्यतः तो प्रत्येगात्मा अविक्रिय स्वरूप में निष्ठा है मुख्य इसलिए ज्ञान होने पर सर्वसम त्याग करके तद्रपण अवस्थान ही मुख्य है ज्ञान निष्ठ कर्मनिष्ठ विरुद्ध में कर्मनिष्ठता दृष्टान देते नहीं पूर्व समुद्र जीगमित प्राव्य प्रत्येक समुद्र जीवमित्र समान मार्ग तो संभव पूर्व समुद्र जाना चाहता है उसके तो कोई उसके विपरीत कोई प्रत्येक पश्चिम समुद्र जाना चाहता है इसे दोनों का समान मार्ग नहीं हुआ एक पूर्व जाएगा एक पश्चिम जाएगा विपरीत मार्ग है इसे ज्ञान कर्म कर्मनिष्ठा समान मार्ग नहीं हुआ इसलिए ज्ञान अनुष्ठा को कर्म में अधिकार नहीं ज्ञान निष्ठा स्वरूप अनुवाद पूर्वक कर्मनिष्ठा तस्या सहभागित विरुद्धमित दान निष्ठा स्वरूप का अनुवाद करके कर्मनिष्ठा के साथ प्रत्ये ज्ञान निष्ठा सहभागि तो एक साथ नहीं होगा विरुद्ध प्रत्येक आत्मा विषय प्रत्यय संतान करनादिवे ज्ञान निष्ठा ज्ञान निष्ठा का प्रत्येक आत्मा विषय प्रत्यय आत्मा को विषय करने वाले प्रत्यय ज्ञान अहम सिंह ये प्रत्येक संतान प्रवाह लगातार ब्रह्माकार वृत्ति लगाता अखंड क्रह्म को विषय करने वाले वही ब्रमाकार रहे वही प्रत्येक समुद्र का मन बद कर्मणा सहभागित्वर जिससे पूर्व समुद्र का मन प्रत्येक समुद्र का मन परस्पर विरुद्ध है इसे कर्मणा सहभागित्वर कर्म के शासन ही हो सकता है कथम ज्ञान कर्मणी है ज्ञान और कर्म दोनों विरोध को दिखे थे कर्म न्ञान निवर्त्य थे निका ज्ञान निवर्त है कर्म ज्ञाना सर्व कर्मा ने भस्मता ज्ञान निवृत है कर्म इसलिए में सिद्ध होने से ये विरुद्ध है पर्वत सी अंतरवान विरोध प्रमाण विद्या निश्चित कर्म ज्ञान में इतने वेद पर्वत और सब जितने भेद पर्वती कितने बड़ा सत्य प्रमाणित है ये है अंतरवान एक धर्मी शांकर्य भाव संपादक भेदवान ये अंतर क्या है उभयर एक धर्मी निष्ठ एक पुरुष में दोनों एक साथ नहीं कर सक दोनों रहे एक धर्मी में रहे शांकर्य भाव शंकर मिश्रण नहीं हो संपादक भेदवान ऐसे संपादन करने वाला भेद अच्छा है एक साथ मिलेंगे नहीं ज्ञान निष्ठ कर्म निष्ठा एक व्यक्ति में एक साथ नहीं हो सकते, ज्ञान कर्म और फलितम असमुचय ज्ञान कर्म का समुच्चय एक साथ नहीं हो सकता से तो होता है फलित कर्म करता है अंत को शुद्ध हो वैराग्य ज्ञान निष्ठा एक समुख एक नहीं उपासह करते सर्व सर्वर्मसन्यास ज्ञानन कार्याद्ध ज्ञान कर्मी सर्वर्मसन्यासिन तभी ज्ञानन मुख्यसंभवादुषिश्चित ज्ञान निष्ठा से ही मोक्ष मिल जाएगा तो कर्मानुष्ठ करने कोई जरूरत नहीं ऐसा संक्रमण से कहते ही फलमिस्था योग्यता <coughs> <coughs> स्वकर्मणा भगवत अभ्यर्चन भक्ति योग अपने वर्णा कर्म के द्वारा भगवत अर्चन पूछा है यही भक्ति योग कर्मनात्म अभ्य सिद्धि है, मिलती भक्तिवेश उसका फल सिर्मनिष्ठा का फल तान सिद्धि प्राप्ति और सिद्धि क्या है ज्ञान अनुष्ठा योग्यता है ज्ञान निष्ठा योग्यता ही सकर्मा अनुष्ठान भगवत अर्चन रूपम कर सकते था। ज्ञान निष्ठा की योग्यता के लिए अपने वर्णात्म भीत कर्म नित्य अधिकर्म अनुष्ठान करना चाहिए भगवत <laughs> अर्चन रूपमत का अर्चनेकर्मा अनुषार भगवत अर्चन भगवत ही तो पूजा अपने कर्म क्या करके अन्य करना यही स्वकर्मा ही भगवत अर्चन है तो ज्ञान निष्ठा योग्यता किमर्था ज्ञान निष्ठा योग्यता किसी लिये इतिहास ज्ञान निष्ठा सिद्धिये ज्ञान निष्ठा मुख्य फलावसान जन निमित्ता निमित्त क्या ज्ञान निष्ठाया ज्ञान योग्यता निमित्त योग्यता नहीं तो ज्ञान निष्ठा किसी भी योग्यता के निमित्त ज्ञान निष्ठा है और ज्ञान निष्ठा क्या है मुख्य फलावसान मुख्य फल अवसान योक्ष फल में अवसान मुख्य है प्राप्त ज्ञान निष्ठा उपयुक्ता परंपरया मुख्यफल कार्य विधेयक भक्तियोगस्य अपने कर्म करना ही अपने कर्मयोग ज्ञान के लिए कहा कर्म के लिए तो यहाँ सर्म भगवत अर्चनात्मक जो भक्ति तो है उसका परम प्राते मुख्य फल से ज्ञान की योग्यता फिर ज्ञान मुख्य कार्य विधेय थे ये कार्य हो गया विधेय हुआ भक्तियों का मुख्य फल है कार्य विधि की अपेक्षित है स्तुति जहाँ विधि विधि वाक्य है वहाँ अर्थवा के स्तुति के लिए अवता है वही भगवत भक्तियों अभी स्तुति करते भगवत तो होती तो है कौन वाला स्वर्मा अर्चनात्मक ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा उभय प्रतिज्ञा सत्तत्र विभाग प्रतिपादित किमित इधान कर्मनिष्ठा पुनः सुख कर्तव्यता उचित तथा विभिन्न स्थान में ज्ञान निष्ठा कर्मन दोनों की प्रतिज्ञा करके विभाग से प्रतिपादन किया गया दोनों का अभी कर्मनिष्ठा पर स्तुति के द्वारा कर्मनिष्ठा कर्तव्यता कहते क्यों ऐसे संक्रांत कहते है शास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरण शास्त्रार्थ निश्चय शास्त्रार्थ का उपसंहार प्रकरण शास्त्र का अर्थ क्या है उसे निश्चय दृढ़ करने के लिए अभी यहाँ कहते है सत्तर सत्तर उपस्थित कर्मानुष्ठ प्रकरण अवसार यह उपसंहार कर्मानुष्ठान विभिन्न स्थान में कहा गया अभी प्रकरण है उपसार प्रकरण यहाँ सत्य शास्त्र में कहेंगे तो शास्त्र होगा यद्य कर्मानुष्न बुद्धिशुद्धि द्वारा कवल तथा सात बाहुल्या कर्मानुष्ठान कस्य बुद्धिशुद्धि अभावी कवल असिद्या है शंका करते किसकी कर्मानुष्ठान के द्वारा बुद्धि सिद्धि होकर के कैबल्य मुख्य प्राप्त हो जाए केवल पाप जिसके बहुत ही कर्मान करने पर भी बुद्धि बुद्धिशुद्धि नहीं होने पर कवल्य की सिद्धि नहीं होगी ऐसा संक्रांति कहते सर्वकर्माण सर्वकर्माण अति सदा कर्वाणु मध्यपाशय मत्सादा दवापनोति शाश्वत पदम व्यय सदाश्र सर्वकर्माण अति कर्वाण मत प्रसाद शाश्वतम अभ्यय पदम अवापनोति मेरे में आशित्य होकर मेरे स्थान में रह करके सर्वकर्मा सदा कुर सब कर्म कहते पुण्य बाग खुशी भी करे मत प्रसादाश्यम पदम सर्व अवागमत अनु श्लोक आराधन की भाष्य में सर्व कर्माणी प्रति सिद्धांति सदा कर्वाणी ईश्वर स्वकर्म करना ही ईश्वर अर्चने इसकी करने के लिए प्रतिष्ठ कर्म करने पर भी सर्वकर्माणी प्रतिषिद्धा तदा कुरान टीका में नित्य नित्यवधिर जैसे नित्य कर्म नैत्य कर्म नित्य करता है इसी प्रकार अन्य प्रतिषिध कर्म कभी कर ले तो भी निषिद्ध आचरण से प्रामादिक व्यवती है तो निषिद्ध आचरण प्रमादिका हो जाता है प्रमादिकरण सदा कुरबानो हमेशा करने पर भी मुख्य को प्राप्त करेगा अनुतिष्ठन वैष्णव पदम प्राप्त संबंध हो ऐसा कर्म करने पर भी वैष्णु के पदों को प्राप्त करेगा। कर अहम वासुदेव ईश्वर व्यपा ये स मद्यपापित सर्वात्व सर्वात्म अर्पित अर्पित है, है।, है।, है, मापर है। पाप पाप कर्म जी जाने पापकर्म करिणोंथोश प्राप्त पापस्या मोक्षफलगत साप कर्मकारी यदि मुख्य पद को प्राप्त कर लेगा वैष्णव पद को तो पाप भी मुख्य फलक हो गया मुख्य फलत्व मुख्य फलकत्म विस्कार मध्य व्यापार से होने पर मई अर्पित सर्वात्मा बाप उसका तात्पर्य करते सर्वात्मा अर्पित तभी ज्ञान से मुख्य हेतुत्व उपेषितम क्या फिर सब कर्म करके मुख्य प्राप्त कर लेगा ज्ञान मुख्य हेतु सब सिद्धांत उसकी उपेक्षा हो जाएगी ऐसा संक्रांति कहते मत प्रसादा मम ईश्वर से प्रसादा अभापति शास्व निश्चय वैष्णव पदम अभ्य प्रसाद से प्राप्त करता है प्रसाद क्या है प्रसाद अनुग्रह अनुग्रह क्या है समय ज्ञान उदय यही कृपा है, <kling> है। सम्य ज्ञान कि बिना प्राप्त करेगा ऐसा नहीं सम्य ज्ञान उदय इससे मत प्रसाद समय ज्ञान से अबापमति प्राप्त करता है शास्व निश्चय वैष्णव पदक उपनिषद तात्पर्य उपनिषद के तात्पर्य से गम्य होता है अव्यय अविनाशी अपतम इस पदों को प्राप्त करता है पदम अव्ययति मत्प्रता शाश्वत पदमोदय ओन मित्र शुनों भगव श्रो बृहस्पति शो विष्णु नमो